प्रदेश भर तू पदार वरिष्ठ नेतागढ़ हमारे सामने हजारों की तादाद में विराज गया हमारा भाई हमारी बहना और मारा बड़ा सारा परिवार ने आज जयपुर में एकत्र दे कर माँ के मन में जो जोश हो वो आज जोश जो जो जो माँ के मायने पांच सौ आगे है मैं बीच में तो माला गया हमारे बाकी लोग डराता की राजपूत कभी एक नहीं हो सकते राजपूतों का कोई संगठन नहीं बन सकता मैं काब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए करनी सेना का गठन हुआ और आज करनी सेना ने हजारों की तादाद में आप सब बधा रहे हैं मैं आप, आप सबारो बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आपने एक बात कहनी चाहूं, आज आपके सबारो नाम है स्वाभिमान सभा पूरा हिन्दुस्तान में स्वाभिमान सीख देवाड़ और राजपूत समाज है आपका पूर्वज इस स्वाभिमान वाद से गड़ो कटाई कई लोग कह पारा कह रहे कि इनके पूर्वजों ने महलों में राज किया तो इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए पूर पूर जाएं, जाएं मैं एक छोटी सी बात मैंने पूछना चाहूं जो ज्यादा ज्ञानी लोग हैं पूरा राजस्थान में लाखों राजपूत परिवार हैं। राजपूत परिवार लाखों पर राजपूत में से राज परिवार केवल 19, वे 19 परिवार आ रहे के कारण आज परिवार परेशान जो कियो जा है है वो बिल्कुल गलत एक बात नहीं और धन्यवाद देना चाहूंगा श्री भैरव सिंह जी शेखावतरोनिध्य मारो दादा कालवी साहब ने प्राप्त हो मैं प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व तो करवा मने आठ बुलायो तलवार नहीं उठाई और रज, रज, रा, राज्य पर, राज पर एक बार उपराष्ट्रपति बने राज करो न कल्याण सिंह जी का तलवार उठाई न मदन सिंह जी दाता तलवार उठाई ना अयोर सिंह जी हुल तलवार उठाई ना कदम चंद्रशेखर जी तलवार उठाई बात तलवार उठाबा की कोनी बात सर उपास की है और उस स्वाभिमान सभा को मतलब वो है कि आज आपका एक जगह इकट्ठा ही वहां से होया हा वो दिखावा ने होया हाँ कि मैं राजपूत हाँ राजपूत कोई पेड़ पर लटक दिया बेड़ बोरी जिन्हें गोली मारी और देर नीचे गेर दिया मैं एक बात आपने और कहनी चाहू अबार एक व्यक्ति पर आरोप लाग गया है जी के कारण कोई वहां पार्टी पर भी आरोप ला गया लालकृष्ण जी एक यात्रा वहां इन राजस्थान में आया जिस यात्रा को की समाप्ति राजगढ़ में की भी पहली सभा चूरू में ही कप्तान सिंह जी माँ के साथ था मैं चूरू में एडवानी जी ने कहयो कि मैं आगे राजगढ़ नहीं जा सकता मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ उन्होंने पूछा क्यों नहीं जा सकते तो मैंने ये कहा कि जिस जादम पर राजपूत के खून के छीटे हैं उस जादम पे मैं कभी नहीं बैठ सकता एक व्यक्ति के कारण एक व्यक्ति के कारण हम कभी ये नहीं हमें मानना चाहिए कि पूरा राजनीतिक दल कभी गंदा हो सकता है भाइयों में आपसे कहना चाहता हूँ राजनीति में आज हम बैठे हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो राजनीतियों से राजनीतिज्ञों से नहीं हो सकती उनके लिए आपके बीच में मनोज जी भी बैठे हैं सुखदेव जी भी बैठे हैं लेकिन जो चीज राजनीतिक राजनीतिज्ञों से हो सकती है मैं अगर भैरो सिंह जी शेखावत का खून ठू तो आप आधी रात को साफ बुलाएंगे वहां आऊंगा और वह कौन कहना फोन नहीं उठा पाऊंगा आधी रात को कभी फोन करके देख देना अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो मुझे भैरो सिंह जी का दो मत मानना मान लेना क्योंकि अनासा देते उठा के मेरे को भैर सिंह जी लेकर आए हैं अपनी तो तो करो आयो मैं आपको एक और छोड़ने का मेरा मारो एक एक्सपीरियंस बता हमारी बात खत्म कर ले कई वरिष्ठ नेता अलग अलग, अलग पार्टियां में हुआ वह पार्टिया द्वारा नेता खुदरे समाज को द्वारा पार्टी ने तवज्जो दी लेकिन जब मेरे पार्टी मैंने चाय में तो मक्खी ने तेहस बारे काट दिया जब वो समाज मेरे सामने झार खड़ो हो अल्हा सामने खड़ी हुई मैं मैंने जाना चाहूँ सभी नेता ने कहना चाहूँ की पार्टी खाने जब ही जब था समाज थाने माने अगर था समाज थान साथ में है तब चाहे पूरे देश का नेता बन सको और अगर था समाज खा साथ को तो चाहे पंचायत का मेंबर भी को बन सको आ बात मैं आपने कहनी चाहूँ और एक बात अठे अबार फरमाई श्याम प्रसाद सिंह जी की मारवाड़ी में राजस्थानी ने अगर हालता हिस्सा वर्षो आप लोग संघर्ष हैं राजस्थानी ने हाल तारी मान्यता प्राप्त हो नहीं हुई आज आपने कोई राजस्थानी भाई विधानसभा में जावे तो विधानसभा में जार कभी यो नहीं कह सके कि मैं मारवाड़ी में शपथ लहूंगा अभी ने हिंदी में ले नहीं भाइयों मारवाड़ी माँ भाषा है जी मैं महाराज पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखो और महाराणा प्रताप पूरी हल्दी घाटी की लड़ाई करी आप वक्त ताकत और, और कोई भाषा में को नहीं है आपकी भाषा में है और आपकी भाषा में अगर आपा जाग देता तो और लोग आने को मखौल उड़ाबा एक उ मिल जाती मैं आपसे एक चीज गलत करनी चाहू राजनीति में नया रोगा जरूरी है अब आ राजनीति राज में आवे और आपने राज परिवार साथ दे लेकिन मैं आपने एक चीज कहना चाहूँ भैरू सिंह जी शेखावत राज परिवार रा हा? का का एक एक प्रिंसिपल बेटा सिंह शेखावत जो प्रिंसिपल हो गया बेटा हा, और वह राजनीति में आया का कोई बहुत बड़ो स्टेट कौन मुकेश कल्याण सिंह जी का राजनीति में बता रहा क्यूँ बता रह क्यूँ सक्सेसफुल हो गया साथ में आप लोग आप लोग आम राजपूत ने ने ही साथ को तो आप आप परिवार तो आगे बढ़ सकाला मैं तो एक चीज आपने कहना चाहूंगा राजपरिवार राज देता ना हाथ जाबा दे वे। में भी को आप इसको इस संगठित रहो की मैदान आड़ा ने आपने डेरा में आड़ो पड़े और आपने कहने आ रे आपका जो आपने इतना गड़ो कटाओ एक बार वी के वास्ते आपने घर घर खुद को सर गोली थका पाया राजनीति में अंगूढ़ी उठाओ एक वोट तो बटन आपने कने आपने एक और चीज कहना चाहूँ अरे राजनीति की बात बना मैं लोकेंद्र सिंह जी माउंस में राजनीति ज्यादा करूँ पांच बार गयो बीजेपी नाम मत चीजें मत चीजें मत चीजें मत चीज मत लीजिए तो मैं गुनी लेकिन मैं इसको जरूर कहूँ मान्य कप्तान सिंह जी यहाँ विराजमान है मैं आपसे निवेदन करूंगा हमने इतिहास राजस्थान की राजनीति का देखा है जबकि हमारी पार्टी ने वैसे एक तो बार ऐसे मौके आए जब हमारी पार्टी ने राजपूतों को पीछे रखा जब राजपूतों को पीछे रखा तब हमारी पार्टी विपक्ष में बैठी और बहुत कम मात्रा में बैठी ये हमारा एक्सपीरियंस है आप यहाँ पूरे तीन साल से चार साल से बिरा रहे हैं गांव-गांव में आप बधा रहे हैं मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले चुनावों में जब टिकट वितरण की बात आए तो आप राजपूत समाज का साथ दे क्योंकि राजपूत समाज हमेशा अपने साथ साथ हमें भी समाज का साथ देना पड़ेगा और मैं एक चीज कहना चाहूँ मैं चाहती हूँ कांग्रेस जी ने घना नहीं चाहूँ लेकिन अगर आज चाहो ना तो सोनिया गांधी जी ने घनाजार भी मैंने कह दू कि आप कांग्रेस ने भी राजपूत को टिकट दो और आडवाणी जी ने घना चार कह दू आप बीजेपी से राजपूत को टिकट दो क्योंकि राज करना राजपूत को आता है बाकी लोग सीख कराते हैं हमारे खून में राज करना है हमारे खून में देश के निर्भर मिटना है तो भ्रष्टाचार की बात होती है मैं आज एक अब्किस्तान में तलवार रख दूंगा कोई भी आपके अगर घरोसे की शिकाओ कल्याण सिद्धिकार या मदद से भ्रष्टाचार नहीं, तो कि नहीं किया ये जानते का पैसा, की में कैसे जा जाए, ये ये जाए। भाइयों बहनों आप जीतो भी हूँ आप लोगों में हूँ आधी रात में आप लोगों में आज से हाजिर हूँ कदम कोई अगर आप फादे नायक कोई काम हो गए आप फरमा जो नानो सर एक इच्छा आपके सामने व्यक्त करना चाहूंगा कि राजपूत समाज में महिला आगे बढ़े महिला वहां पढ़ाई करे और एक बात और आपने समाज में विधवारी बहुत बहुत दुर्दशा हुए है मैं आपको तो निवेदन करूं आप इतनी बड़ी तादाद में महिला सकते थे राजा हो आप लोग फुह, सुहाग भी मांग कर पा रहे वास्तव है करणी माता के दरबार में जाओ बारह सती माता के दरबार में जाओ मैं तो खुद भी तो विधवा होया हा मैं कहीं कोई सवाल कर एक विधवा हो जाए वहां से भी महिला के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐ भगवान भी जब विधवा होया तो आपा तो इंसान हाँ नानो सारी बात में आपके सामने निवेदन करियो है मैं अगर कोई आप टाबर हूँ कभी कोई उपचुक हुई हो तो माफ करा जो और आप जहाँ आशीर्वाद करने से ना रुके सिंह जी और आप सभी लोग जहाँ आगे परिवार पर आशीर्वाद इस तरफ ना रखियो है आगे आप राखो वो मारो आप सबको बहुत बहुत निवेदन है आपने बहुत बहुत क्षमान जय माता जी धन्यवाद